देवादिस्थान की प्राप्ति होगी तो स्वर्ग जाएगा ब्रह्म लोक को, को भी प्राप्त करे तो मुख्य कार्य विरोधी हो गया संकाम शंकांश का सत्यम तथा फलाभिलाषम्तरे ईश्वरापणिशु वचन तथा देवादिप्राप्ति के हेतु कभी फलइा के बिना अंतरण बिना तरह आरोपुण बुद्धि से क्या गया बुद्धिशुद्धि हेतु अंतर्गुण शुद्धि का हेतु उसका एक कथन सच देवादिथानु टीका में फलाभिशंति द्वारा कृत सन इतिश फल इच्छा से करने पर प्राप्ति का साधन है प्रभुत तो लक्षण धर्म से उक्त रीत्या चित्त शुद्धि हेतु हेतु अधिकार निर्देश सभूत लक्षण धर्म अंत शुद्धि का साधन कहा कहाश्वर बुद्धिया क्या जाए उत्तरित्या। रीत्या इस रीति से चित्त शुद्धि का हेतु तो पर भी मुख्य हेतु तो से क्यों मुखिया के प्रकरण में क्यों निर्देश करते ऐसा संक्रमण से कहते हैं शुद्ध सत्व च ज्ञान अनुष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारा न <coughs> ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व मिश्र हेतुत्व प्रतिप्त थे अंतम शुद्ध शुद्धम सप्तम से तो अंतम सुद्ध जिसका शुद्ध हो गया तो उसमें ज्ञान अनुष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती योग्यता की प्राप्ति के द्वारा योग्यता तो हो तो ज्ञान उत्पत्ति होगी ज्ञान उत्पत्ति हेतु ज्ञान उत्पत्ति का हेतु तो हो गया वही धर्म ज्ञान उत्पत्ति हेतु होने से मोक्ष का भी हेतु तो हो गया निश्चे हेतु प्रतिपद्ध वही धर्म जो देवता स्थान प्राप्ति का हेतु है वह धर्म, तो धर्म भी अंतगण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान उत्पत्ति का हेतु होकर मोक्ष हेतु हो जाएगा प्रतिपद्य प्रागुत धर्म इतिशा निशेष में तो तो प्रति पद्धति क्रिया का करता है प्रागुक्त प्रभु रूप धर्म भी मुख्य हेतुत्व तो को प्राप्त करता है यदम फलावि संधि वर्जित ईश्वर अर्पण बुद्धिया अनुष्ठित करो बुद्धिशुद्ध है भगवती थी वाक्य शेषम अनुकूल अभी जो कहा फल इच्छा रही होकर के ईश्वर बुद्धि अनुष्ठित कर्म अंत शुद्धि हो जाता है इसमें वाक्य शेष गीता के वाक्य का अनुकूल तो है दिखाते तथा इमर्थम अभिसधा वक्ष्यति अभिप्राय करके कहेंगे ब्रह्मण्धाय कर्मा यतचिता जितेन्द्रिय योग कर्म क्वती संगम त्यक्तूत्र कर्मा ब्रह्मण आधार ब्रह्म को सर्पण करके यतचिता यतं ये इच्छारही तो करके जिते जिता इंद्रिया ये इंद्रियों को जीत करगी योग परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्म करते संगम त्यक्ता संग आशक्ति कर्तृत्व को छोड़ करगी आत्मशुद्ध है अंतर्ण शुद्धि के लिए आत्मकर्ता शास्त्र प्रयोजनम ससाधनम उत्तम ये शास्त्र का प्रयोजन है मुख्य साधने के साथ उसका साधन ज्ञान ये कहा गया उसका अनुवाद करके अनुद्य विषय दर्शे थे शास्त्र का विषय भी कहते इम द्वि प्रकार धर्म प्रभुति लक्षण निवृति लक्षण धर्म दोनों ही निश्चय से प्रयोजन क्योंकि प्रवृति लक्षण धर्म अभी परम्परा से मुख्य का साधन हुआ उसका प्रयोजन निश्चय से प्रयोजन धर्म से परमार्थ तत्व चीन परमा तत्व है वासुदेव आख्यम वासुदेव आख्या पर ब्रह्म जिसको परब्रह्म शब्द से कहा जाता है इसी को ही विशेषतांजित विशेष प्रकार प्रकट करते हुए विशिष्ट प्रयोजन संबंध अविधेय गीता शास्त्र ऐसा करने से यह शास्त्र विशिष्ट प्रयोजन है मुख्य रूप संबंध है ग्रंथ के साथ तो अर्थ का प्रतिपाद्य प्रतिपाव संबंध ज्ञान निष्ठा उपेय है कर्म निष्ठा उपाय है अविधे गया परमार्थ तत्व पर ब्रह्म ऐसा वाला गीता शास्त्र जिसमें अनुबंध चतुर्थ तदर्थ विज्ञान समस्त पुरुषार्थ सिद्धि गीता शास्त्र के अर्थ के ज्ञान से संपूर्ण पुरुषार्थ सिद्धि धर्म अर्थ कामुख्य मुख्य रूप परम प्रयोजन सिद्धि अतः इसलिए तद क्रियते मया, उसका विवरण करने के लिए यत्न हम करते टीचर दर्शित न फले न शास्त्र से निष्ठा द्वे द्वारा साध्य साधन भाव संबंध फल के साथ दर्शित न फलेना मोक्ष के साथ शास्त्र का क्या संबंध है फल के साथ शास्त्र का संबंध कहते साध्य साधन भाव संबंध साध्य है फल और साधन है शास्त्र तो शास्त्र से ही कैसे फल मिल जाएगा इसलिए कहा निष्ठा द्वेय द्वारा शास्त्र से अर्थक सगुण करने के बाद निष्ठा द्वय करेगा निष्ठा के द्वारा फल प्राप्त करेगा तो शास्त्र के साथ फल का हो गया साध्य साधन भाव संबंध और विषय के साथ शास्त्र का क्या संबंध है विषय हो गया प्रतिपाद्य शास्त्र का प्रतिपादक तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव उसको विषय विषयित्व का विषय अभिधेय विषय हो गया शास्त्र विषय विषयित्व ये भी संबंध हो ऐसा विवेक्षित विशेषतः अभिव्यंजन को प्रकट करते ऐसे आदि संबंधों चतुष्ट वाला शास्त्र है एवं अनुबंधत्र विशिष्ट शास्त्र व्याख्या अनुबंधत्र विशिष्ट अर्थ है प्रयोजन हे और संबंध का दिया तो अधिकारी अपना जो मुमुक्षु अधिकारी होगा व्याख्या व्याख्यान योग्य करते हैं विशिष्ट प्रयोजन संबंध अदय अनुबंध का संबंध अविधेय प्रयोजन तीन का अधिकारी मुमुक्षी, सिद्ध व्याख्यान योग्यते, व्याख्यत्व फलितम व्याख्यान योग्य सिद्ध होने पर शास्त्र में शास्त्र में व्याख्यान हुआ व्याख्यान योग्य है, है इसलिए उसको व्याख्या करना चाहिए फलितम यथ यथ पूर्व के साथ अनुबंध चतुर्थ वाले शास्त्र ए, उसके अर्थ ज्ञान से समस्त पुरुषार्थ सिद्धि आगे के साथ विशिष्ट प्रयोजन संबंध अदिवत यतर्थ विज्ञान समस्त उसके अर्थ ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्धि अतः इसलिए तद विवरण यीये मैं ये समाप्त शंकर उपक्रमणी भूमिका समाप्त में एव गीताधनभूत निष्ठा से विषय सेधेय प्रयोजनवत व्याख्येत प्रतिपाद्य व्याख्यातु व्याख्या तदकदेश प्रथमाध्याध्याय तद एक तात्पर्य आह अच्छा धृतराष्ट्र उच धर्म क्षेत्र इत्यादि गीतात्पर्य कहते गीताशा का विषय दो निष्ठा है साध्य साधन निष्ठा निष्ठाद्वय साध्य निष्ठा है ज्ञान निष्ठा साधन भूत निष्ठा है कर्म निष्ठा तो उसको विषय करने वाला है निष्ठा देश हो ये गीता शास्त्र से निष्ठा द्व विषय का उसका प्रयोजन परापर विधेय प्रयोजन बता पर अपर पर प्रयोजन है मुख्य अपर प्रयोजन समि राग जैसे अवितेय शास्त्र भी पर अभिदेह मुख्य अभिदेय हो गया परमाथ तत्व ब्रह्म अपर हो गया प्रभुति लक्षण धर्म ऐसे शास्त्र व्याख्य प्रतिपाद्य व्याख्या करने योग्य ऐसा प्रतिपादन करके व्याख्या दो काम व्याख्यात काम ऐसी इच्छा करने वाले भगवान वासी का शास्त्र तब एक प्रथमाध्या शास्त्र की व्याख्यान करना चाहते भी उसका एक देश प्रथम अध्याय द्वितिया के एक देश के साथ तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार इत्यादि कहते गीता शास्त्र प्रथमा अध्याय प्रथम श्लोक कथा संबंध प्रदर्शन पर तीत सत्यावत अत क्या? गीता शास्त्र प्रथमा प्रथम श्लोक में कथाबंध प्रदर्शन होने पर आगे धृत राष्ट्र ने कहा तथ एवं अक्षर योजना धृतरा च उवाचे धृतराश्च उवाच धृतराश्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र कुेत्रे समेतायु युत्सव समयुत्सव मा पांडवास्व महाम का पांडवास्व कित सजय किम कुरत सज्जय धुत राष्ट्र ने कहा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र योत्सव समवेता महाम हे संजय किम अकुर धर्म कुरुक्षेत्र का विशेष नहीं धर्म क्षेत्र धर्म वृद्धि का कारण है कुरुक्षेत्र उसमें इन धर्म से इकट्ठी हुई। युत्सव यु युद्धो मिच्छु युत्सु बहुवचन युद्ध विद्योह करने को चाहते हैं नाम का मदिया दुर्जोधन आदि पांडवाश क्या किया ये प्रश्न क्या यहाँ संजय करके पहले भीष्म पतन तक संवाद दिया धन फिर स्पष्ट रूप से जानने की इच्छा से धैत राश्र पूछते क्या किया तो किम अकुरत करे क्या किया एक प्रश्न है और कहीं कहीं व्याख्यान कर दे क्या किया ऐसा क्यों किया कि अक्रोध क्या क्या आक्षेप अर्थ भी धैतराष्ट्रीय प्रज्ञा चक्ष चक्षु नहीं बाह्य चक्ष प्रज्ञा चक्ष प्रत्यक्ष अभाव से बाह्य अर्थ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते प्रत्यक्ष अनशह असमर्थ असमर्थ होता हुआ अभ्यास वर्तनम संजय अभ्यास समीप स्थित संजय को हितोपदेषार अपने हितोपदेश करने वाले संजय को पूछते हैं धर्म क्षेत्र इत्यादि धर्म से धर्म और धर्म बुद्धि का क्षेत्र अभिवृद्धि कारण ये वृद्धि का कारण ये उच्चते कुरुक्षेत्र इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं धर्मवृि का कारण तमवेता मतलब संगत युद्ध युद्ध काम युद्ध का इच्छा सीटी तेज केचि मदीया दुरीधन प्रभृति पांडवास्परे अन्य पांडव तेज सर्वे युद्धभूम संगता भूत कित इकटी होकर उन्हें क्या उन्होंने क्या ऐसे प्रश्न हुआ अगे कि अस्मदीय प्रबल बल प्रतिलब्य धीरपुरुष भीष्मादिधिषि परेशान भयमा विरभूत यद्वा पक्षद हिंसान निम्त्ता धर्म भयमासी युद्धा उपर मीर पुत्रश पुत्र स्नेहा धृतराज प्रश्न संजय से प्रतिवचन दृष्टि प्रश्न का अभिप्राय किम अस्मदीय प्रबलम बल प्रतिलभ्य हमारे पुत्र दुर्योधन आदि के प्रबल बल को देख करके धीरे पुरुष ही भीष्म आदि अधिष्ठित प्रबल क्यों है क्यूँकी हमारे पुत्र आदि के सेना से में भीष्म आदि है जो धीरे पुरुष है उनके अगर आश्रित है तो इसको देख कर के किम परेशान भयम आविर्भूत पांडवों का भय हुआ आविर्भूत अथवा पक्ष जो तो हिंसा निमित्त तो अधर्म भय आसित दोनों पक्ष में हिंसा होगी हिंसा निमित्त तो अधर्म भय होगा ये को परमे ऐसा कई भय हो जाए अथवा दोनों पक्ष में हिंसा के कारण अधर्म से भय हो जाए तो युद्ध से उपरम हो जाए इतम पुत्र पर पुत्र के अधिन स्नेह पुत्र पुत्र स्नेह अभिनिष्ट पुत्र स्नेह के कारण अभिनिष्ट आग्रह पुत्र पक्षवादी धृतराष्ट्र का प्रश्न होने पर संजय का प्रतिवचन उत्तर है संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट तू पांडवा नीकम दृष्टवा तू पांडवा नीकमूम दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंगम्य <coughs> राजा उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत राजा वचनम अब्रवीत पांडवानिकम तो दृष्टवा पांडवी के सरना को देखकर तो पांडवान निका कैसा है विशेषण तथा दुर्योधन आचार्योपस दुर्योधन राजा आचार्य उपसंज वचन प्रवृत्ति यह कहानी काफी तरह ये भय पांडवों का भय नहीं भय तो दुर्जोधन का हो गया पांडवों के सरना को देख करके तो, विशेष रचित देख से देखकर करके अंदर भय होने से दुर्योधन राजा आचार्य वो प्रसंग आचार्य के पास जाकर के कहा ठीक है न पांडवान भय प्रसंग नास्ती इतने तो तू शब्द ने जुते थे दृष्टवा तू पांडवन इनको देखकर के उसका भय हुआ पांडवों का भय प्रसंग ही नहीं ये संजय के तू शब्द से सूचित होता है प्रत्युतर दुर्योधन से वाज भय प्रभुतम प्राप्त बल्कि दुर्योधनों का भय हो गया बहुत हुआ। प्रभुत प्रादुर्भव प्रकट हो गया राजा का पांडवा नाम पांडु सुताना पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि नाम अनिकम अनी सैन्य ये व्यूढ़ादि भी अति दृष्टे विवाह आदि व्यू रचना की गयी धुष्ट दुग्न के द्वारा अति धृष्ट अति प्रबल है किया के द्वारा व्यूरचना दुर्धना व्यूधिष्ठ प्रत्यक्षण देखरकेदय यंधर्भ दुर्जन राजा तदा संग्रामो तग्राम संग्रम उदाया समग्राम उद्योग आरंभ की अवस्था में आचार्य द्रोण नामक द्रोण नाम आत्मन शिक्षित ते शिक्षके और रक्षित रम च श्लाघयन उपसंगम्य उनकी प्रशंसा करते रहे उनके पास जाकर के तद्यम समीपम विनयन प्राप्त उपसंगम का अर्थ उनके समीप को विनयन विनय पूर्वक जा करके भयदिघ्न हृदय तो हे तो भय से उसका हृदय फिर तेजस्वी वचनम अर्थ सहित वाक्य उतवान भय अंदर है तेजस्वी होने से भय प्रकट नहीं करेगी वचनम होगा वचन तो शब्द केवल अर्थ सहित अर्थ वाले वचन ने कहा उन्होंने उतवान तदेव वचनम उदाहरती उसका वचन ही उदाहरण देते है संजय कहते हैं पांडु पुत्राना पांडु पुत्राना माचार्य माचार्य तव अश्तां पांडुपुत्राणता महती हे आचार्य पांडुपुत्राण महतिम चमु तव शिष्य नीमता द्रुपद पुत्र व्यूढ़ा पश्य आचार्य पांडुपुत्र के सेना है महतिम चमुन बड़ी सेना है और तव शिष्य धीमता आपके शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूह रचना की गई तो बुद्धिमान है धीमता बुद्धिमान ये आपके शिष्य होकर आपके बुरधा में अभी युद्ध करने के लिए खड़ा है इसको देखो ठीक है ये ताम टीका अस्मद्यास है आसम स्थित महापुरुषान अपनी प्रमुखान प्रमुख आप जैसे महापुरुष आचार्य है उनकी उनका तिरस्कार करे गिनती नहीं करे की आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़े कितने दुष्ट ये लोग अपरिगण्य भयोलेश शून्य अवस्थितान चम भयलेश छोड़े इससे भी भाइय नहीं है ये सेना है इमाम सेना है। जब पांडु पुत्री भी अनिता पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनको लाए सेना को देखो उनके आचार्य वो कहते हैं उनको क्रोध हो उनके पक्ष में युद्ध करे युधिष्ठाधि अनिता मोहत बड़ी सेना है अनेक अक्ष सहिता अक्ष बहुत अक्षोणी सेना के साथ अक्षोभ्याम पश्य चु के द्वारा देखो ये आचार्य दुर्योधन नियुक्त आचार्य को दुर्योधन नियो करता है देखिए सेना लेकर के सामने आए नियोग द्वारा से तस्म परेशान अवज्ञा विज्ञापयन क्रोधातिरेक उत्पादित उत्साह थे उस कहने का अभिप्राय से कह करे देखो देखिए ऐसा कहकर नियोग के द्वारा तस्मी मतलब आचार्य द्रोणाचार्य में परेशान अवज्ञा विज्ञापन अन्य पांडु लोग आपके अवज्ञा करके आपके सामने आपके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए खड़ा है तो अवज्ञा ज्ञापन कराते हुए क्रोधातिरिकम उत्पादित अतिरिक्त क्रोध आचार्य में हो जाए इसी उद्देश्य से उत्साह कहता है पर सेनाया वैशिष्ट अभिधान द्वारा अब सेना इतनी विशिष्ट है चना की गई ऐसे कथन के द्वारा पर पक्ष में दूसरे पक्ष में जो बोले है बहुत बोले थे कि आपके ही सूचन सुचयन, न करते हुए और ऐसा कहने का अभी क्या है तो आपके शिष्य तो आचार्य से तिरसन सुकर्म ये मनवाना और आप इसको निराश करना अति सरल है क्योंकि आपसे शिक्षा प्राप्त करिए लोग सब करें ये समानते द्रुप न तब शिष्य न धीमता आपकी शिष्य बुद्धिमान विवेक उसके द्वारा व्यवरचना की गई राज्य से पुत्र तब शिष्य धुष्ट द्रुपद राजा के पुत्र आपके शिष्य ध्रष्ट लोके ख्यातिपगत ख्याति की प्राप्ति क्या है स्वयं चास्त्रार्थ विद्या संपन्न शस्त्रार्थ शस्त्र अस्त्र श्र श्रे अस्त्र क्षेपणास्त्र शस्त्रे प्रहार के विभिन्न प्रकार अस्त्र विद्यालय संपन्न युक्त महा महान महामहिमा बड़ी महिमा तेन विहम आपाद्य विहोरचनाधिषि कुछ आमा चमू किमित न प्रतिपद्यसि क्यों नहीं देखते हुआ मृत्यसी कैसे सहयोग ka huh.